बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मण छ्राह्मण पूर्वोक अविद्यािकाहार नाम सामान्य भूतावाक यदे यद विद्या विषयत्वेना प्रस्तुत साध्य साधन साधनलक्षण व्यात जगत प्राणात्माप्त या चैतस्य. व्याकरणात्ववस्था अव्याकृत शब्दवाच्या वृक्ष बीज व सर्वमेत यह जो साध्य साधन रूप व्याकृत जगत और प्राणात्म प्राप्ति पर्यंत उत्कर्ष वाला उसका फल भी अविद्या के विषय रूप से आरंभ किया गया है तथा वृक्ष के बीज के समान जो अव्याकृत शब्द से कही जाने वाली इसके व्याकरण व्याप्त होने से पूर्व की अवस्था है यह सब तय व इदम नाम रूपं कर्म तम वित्ते मुक्तमतो हि सर्वाणी नाथ साबत नाम समत ब्रह्मेत सर्वाणी ना बिहति ये नाम रूप और कर्म तीन का समुदाय है उननामों की वाक्य उक्त कारण है क्योंकि सारे नाम इसी से उत्पन्न होते हैं यह इनका साम है यही सब नामों से समान है यह इनका ब्रह्म है क्योंकि यह समस्त नामों को धारण करती है त्रय कियुच्य नाम रूपम कर्म चेतनात्म नात्मा यह साक्षाद अपरोक्षा तस्माद् अस्माद् विद्येतव तेव स्त्र वा इत्याद्यारभ न चस्मात्म व्यावृतचित आत्मानमोकम ब्रह्मा प्रवर्तते बुद्धि प्रवर्त ब्रह्म प्रत्यात्मृत्धा तथा काठके पराशिखाई व्यतीन स्वयंभू तत्त्म क्वशतिरात्म कसिधीर प्रत्यात्म आवृत्तचक्षुमृत इदे त्रय यह वह त्रय क्या है सो बतलाया जाता है नाम रूप और कर्म यह अनात्मा ही वह त्रय है जो साक्षात अपक्ष ब्रह्म है वह आत्मा नहीं अतः मुमुक्षु इससे विरक्त हो जाए इसलिए त्रयम वा इत्यादि मंत्र का आरंभ किया गया है क्योंकि इस अनात्मा से जिसका चित्त नहीं हटा है उसकी बुद्धि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार आत्मलोक की ही उपासना करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती कारण बाह्य प्रवृत्ति और प्रत्यगात्म विषयणी वृत्ति में परस्पर विरोध है ऐसा ही कठोर परिषद में भी कहा है स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है इसलिए पुरुष बाह्य विषयों को ही देखता है अंतरात्मा को नहीं अमृतत्व की इच्छा करने वाले किसी किसी धीर पुरुष ने ही इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतरात्मा को देखा है इत्यादि कथम संसारस्य व्याताव्या क्रियाकारकम संसारमकथ न पुनरात्म संभावित शक्यत अत्रोच्यम यथोपन्यस्ता वागि शब्दसा मुच्य क्योंकि शब्दसामान्यमात्रम् यदो वागे सात वागितेत शब्द सेब्दसाण्यंत नाम कारण सैंधवलवणकणावैंधवाचल किन्तु इस व्याकृत और अव्याकृत क्रियाकारक संसार की नामकर्मात्मता ही कर्मात्मकता ही क्यों है आत्मस्वरूपता क्यों नहीं है ऐसी संभावना की जा सकती है अतः इस विषय में कहते हैं ऊपर जिनका उल्लेख किया गया है उन नामों का वाक यह शब्द सामान्य कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कुछ शब्द है वह वाक ही है इसलिए वाक इस शब्द का जो अर्थ है वह शब्द सामान्य मात्र इन नाम विशेषों का उक्त कारण अर्थ उपादान है जिस प्रकार सैंध्य गिरी सैंध्यवण के कणों का अतो यस्मा सामने ना यदत्तमादीति प्रविभागातिप्य प्रविभ्य लवणचलादीव लवणकणा कार्य च कारण नति तथा विशेषाण सामान्योतर भाव यही बात श्रुति कहती है क्योंकि इस नाम सामान्य से ही लवणाचल से लवण के कणों के समान समस्त नाम यज्ञदत्त देवदत्त इत्यादि नाम विभाग उत्पन्न अर्थात विभक्त होते हैं और कार्य कारण से अभिन्न होता है तथा विशेष भी सामान्य के अंतर्गत रहते हैं कथम सामान्य विशेष भाव इति शब्द एकदसाषा नाम विशेषाण साम सम साम सात यस्मामत्मश सम किंच आत्मलाभेशाच विशेषण विशेषाण यस्माभ प्रविभक् यहादीना मृदा किंतु नाम और वाक का सामान्य विशेष भाव किस प्रकार है सो बतलाते हैं यह शब्द सामान्य है, इन नाम विशेषों का साम है यह सम होने के कारण साम अर्थात सामान्य है क्योंकि यही अपने विशेष भूत संपूर्ण नामों से सम है तथा जितने नाम विशेष हैं उन्हें नाम सामान्य से ही स्वरूप की प्राप्ति होती है अतः उनसे अविशेष अभिन्न होने के कारण उनका नाम सामान्य में ही अंतर्भाव होता है जिससे जिसको अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है उससे वह अभिन्न ही देखा दि, गया है जैसे मृतिका से घटादि का अभेद है कथम नामा नाम विशेषाण शब्द वाक्शब्दाच्यम वस्तु ब्रह्म आत्मा ततो तथो ह्यामलाभो नामनाम शब्द व्यतिरिक्तस्वरूपानुपत्ते तत्तिदयती यदसा यस्मा शब्द विशेषा सर्वा ना बिहर्तिधार्यती स्वूप प्रधानन कार्यकारोपत्तेम्य विशेषोपत्तेरात्मोपत्च नामा शब्दमात्रता सिद्धा एव सर्वं एवत योज्यथोक्त नाम विशेषों को वाक अर्थात नाम सामान्य से अपने स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार होती है सो बतलाया जाता है क्योंकि वह वाक शब्दवाक्य वस्तु इन नाम विशेषों का ब्रह्म आत्मा है कारण कि उसी से नामों को अपना स्वरूप प्राप्त होता है क्योंकि शब्द से भिन्न उनका कोई स्वरूप होना संभव ही नहीं है इसी का श्रुति प्रतिपादन करती है क्योंकि यह शब्द सामान्य ही शब्द विशेष रूप सम्पूर्ण नामों को उनका स्वरूप प्रदान करके धारण करती है इस प्रकार कार्य कारणत्व सामान्य विशेषत्व और आत्मा प्रदानत्व की उत्पत्ति होने से नाम विशेषों की शब्द मात्रता सिद्ध होती है इसी प्रकार आगे कहे जाने वाले दो पर्यायों में भी उपरयुक्त सारी योजना लगा देनी चाहिए रूप सामान्य चक्षु का वर्णन अथ रूपाणाम चक्षु रित्ते उक्तम तो ही सर्वाणी रूपण्युति तमय तद्धि सर्व रूप समा ब्रद्धि सर्वाणी रूपा अब रूपों का चक्षु सामान्य है या उसका उक्त है उसी से सारे रूप उत्पन्न होते हैं यह इनका साम है क्योंकि ये समस्त रूपों से साम सम है या इनका ब्रह्म है क्योंकि यही समस्त रूपों को धारण करता है अथेदानिम अथेदानीम रूपाणी प्रभृती चक्षुर चक्षुर्षयसा चक्षुशब्दाभिधेय ऊपसा प्रकाश्यत्रम अभिधीय अतो एतदेशाम साम एतद्धि एकम एतसपै समम एक तेषा ब्रह्म एक ती सर्वाणी रूपाणी अथ अब शुक्ल कृष्ण घोर श्याम आदि रूपों का चक्षु सामान्य है अर्थात चक्षु के विषयभूत रूपों का सामान्य चक्षु शब्द से कहा जाने वाला रूप सामान्य अथवा प्रकाश से सामान्य कहा जाता है इसी से सब रूप उत्पन्न होते हैं यह इनका शाम है क्योंकि यह समस्त रूपों से सम है यह इनका ब्रह्म है क्योंकि यही समस्त तो रूपों को धारण करता है कर्म सामान्य आत्मा में सबका अंतर्भाव दिखाना अथ कर्माणाम कर्माण आत्मेत मुक्खम तो हि सर्वाणी कर्माण्योतिषंत सामेत सर्वै कर्म भी समा ब्रह्मत सर्वाणी कर्माती तदैतत्र सदैकमयमात्मात्मो एक तयम एंतदमृतगम सत्यन छन्नम प्राणो वा अमृतम नाम रूपे सत्यम ताभ्यामयम प्राणश्छन्न अब कर्मों का सामान्य आत्मा शरीर है यह इनका वाऊक्त है इसी से सब कर्म उत्पन्न होते हैं यह इनका साम है क्योंकि यह समस्त कर्मों से सम है यह इनका ब्रह्म है क्योंकि यही समस्त कर्मों को धारण करता है वह यह तीन होते हुए भी एक आत्मा है और आत्मा भी एक होते यह तीन है वह यह अमृत सत्य के आच्छादित है प्राण ही अमृत है और नाम रूप सत्य है उनसे यह प्राण आच्छादित है सर्व कर्म विशेषाण मनन दर्शनात्मकानाम चलनात्मकानाम च क्रिया सामान्य क्रियासा उच्यते कथम सर्व कर्म विशेषाण आत्मा शरीर साम आत्मन कर्म आत्तुच्य आत्मना शरीरण कर्म करोति कौती शरीरे च चर्व कर्मा अत्या तब कर्म कर्म सामान्य मात्रम् सामसा उतमीत्यादी बुरत अब इस समय मनन दर्शनात्मक एवं चलन रूप समस्त कर्म विशेषों का क्रिया सामान्य मात्र में बतलाया जाता है। किस प्रकार समस्त कर्म विशेषों का आत्मा शरीर सामान्य आत्मा आत्मा है? आत्मा का कार्य होने से यहाँ कर्म को आत्मा कहा है ऊपर यह कहा जा चुका है कि आत्मा यानी शरीर से जीव कर्म करता है शरीर में ही समस्त कर्मों की अभिव्यक्ति होती है अतः आत्मस्थ होने के कारण कर्म को उसी शब्द से कहा जाता है वह कर्म सामान्य मात्र आत्मा समस्त कर्मों का उक्त है इत्यादि सब पूर्व समझना चाहिए तदेत्योक इतरे तराश्रय इतरे तराभिव्यक्तिणम इतरे तर प्रणय सहित त्रिदंडमत सदैकम केनात्मिकुच्यते वे जे उपर्युक्त नाम, रूप और और कर्म तीनों एक एक एक दूसरे दूसरे दूसरे के के के आश्रित, की अभिव्यक्ति कारण में लीन होने वाले और परस्पर मिले हुए तीन के समूह के समान एक है उनके किस रूप से एकता है सो बतलाई जाती है अयमात्मायम पिंड कार्य करनात्म संघात तथान एमात्मा व्याख्याम वहायमात्मा इदीना एवधिदं सर्वृतम च यदुत नाम कर्मेति देवभावेन आत्माको कार्यक्रम नाम द्यवस्थितमूप कर्मेति तदेतव्यण यह आत्मा यह कार्य करनात्मक संघात रूप तथा अन्य त्रय के प्रकरण में यह आत्मा एक तद रूप है इस श्रुति से जिसकी व्याख्या की गई है वह बस यह जो नाम रूप और कर्म है इतना ही यह सारा व्याकृत और अव्याकृत जगत है और आत्मा भी एक यह कार्य करण संघात मात्र होते हुए यही एक अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव भाव से स्थित नाम रूप कर्म यह त्रय है उसी का आगे वर्णन किया जाता है अमृत सत्येन छन्न में वाक्य प्राणो व वा अमृत करनात्मकोनक आत्मूतमृत विनाशी नाम रूपे कार्यात्मके शरीरावस्थे क्रियात्मकस्तु प्राणस्तयो क्रियात्मक प्राणस्तोस्टको बाह्याभ्या शरीरात्मकाभ्याप धर्मिभ्याम मर्ताभ्याम छन्नो प्रकाशी एत संसार सतत्म अविद्या प्रदर्शितम् अतः ऊर्धम विद्या विषय इति चतुर्थः आरभ्य अब श्रुति अमृतम सत्य न छन्नम इस वाक्य का अर्थ करती है प्राणो वा अमृतम जो इंद्रिय शरीर का आंतर आधारभूत और आत्मस्वरूप है वह प्राण ही अमृत अविनाशी है तथा कार्यात्मक नाम रूप सत्य है, उनका आधारभूत प्राण, वृद्धि बाह्य शरीर शरूप, धर्मा नाम और रूपों से आच्छादित अप्रकाशित क्रिया हुआ किया हुआ है यह अविद्या का विषयभूत संसार का स्वरूप दिखाया गया है इसके आगे विद्या का विषय आत्मा ज्ञातव्य है इसलिए चतुर्थ अध्याय आरंभ किया जाता है इति ये बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्या षठ मुक्ब्राह्मणम श्रीमद्गोविंदवत्ज्यपादिष्य परमहंस प्रराजकाचार्य श्रीशंकर भगवत बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमोध्याय